श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गौरी मांग सर्वप्रथम उन्होंने गंगा तट पर राम प्रसाद की साधना भूमि के समीप आश्रय लिया तदुपरांत अनुरागियों के अनुरोध पर तथा माताजी की अनुमति पाकर अठारह सौ ईस्वी में उन्होंने बैरकपुर में गंगा तट पर श्री शारदेश्वरी आश्रम की स्थापना की उस समय यह आश्रम ग्रामीण वातावरण में अवस्थित एक पर्ण कुटीर मात्र था एक एक करके लगभग पच्चीस कुमारी सधवा तथा विधवा स्त्रियां आकर गौरी माँ के चरणों में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने लगी ये बड़े ही अभाव के दिन थे परंतु इस निर्धनता के बीच भी एक अपूर्व तृप्ति थी जो कि आश्रम वासनी महिलाओं को आकृष्ट किया करती थी ब्राह्म मुहूर्त में उठना फिर गंगा स्नान गृह कर्म तथा स्वाध्याय आदि करना इस दिनचर्या के कारण दिन बड़े ही मधुमेह प्रतीत होते थे गौरिमा एक ओर जहां शिक्षा देती वहीं दूसरी ओर छोटे छोटे बालक बालिकाओं के साथ माता के साथ स्नेह समान भी किया करती। कोमलता तथा कठोरता का उनमें अद्भुत सम्मिश्रण था भारत के प्राचीन आदर्श को वहां मूर्तिमान देखकर अनेक गणमान्य लोग आश्रम देखने आया करते थे बेलूर मठ के ज्येष्ठ सन्यासियों की भी उनके प्रति सहानुभूति थी आश्रम की स्थापना के, के पांच वर्ष बाद 1900 और 1901 सौ ईस्वी में गौरी माँ कलकत्ते में एक मातृभाषा का मातृ सभा का आयोजन किया जिसमें उन्होंने हिंदू नारी के आदर्श आदि विषयों पर व्याख्यान दिए वे क्रमशः एक सुवक्ता के रूप में भी प्रसिद्ध होने लगी आदर्श प्रचार आश्रम गठन आदि कार्यों को पर्याप्त महत्व देने पर भी गौरी माँ का ध्यान प्रमुखतः चरित्र गठन की ओर ही था जिसे समझ गई थी कि एक ऐसे सन्यासनी संघ का गठन किए बिना, जो पूर्णतः मात्र जाति की सेवा में ही नियोजित हो, उनके जीवन का उद्देश्य अपूर्ण ही रह जाएगा अतः अब से वे उस ओर ध्यान देने लगी तथा उपयुक्त पात्र मिलते ही उसे उस कार्य के लिए प्रस्तुत करने लगी इस प्रकार उनके संपर्क में आई बालिकाओं में से ने उनकी प्रेरणा से मंदिर की देवता को ही पति के रूप में वर्ण किया तथा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए संन्यास ग्रहण किया था कार्य में वृद्धि होने के साथ ही गौरी मां समझ गई कि कलकत्ता महानगरी के साथ और भी घमन घनिष्ठ संपर्क रखना आवश्यक है तदनुसार 1911 सौ ईस्वी में गोवा बाजार लेन के एक किराए के मकान में आश्रम का कार्य आरंभ हुआ वहां पर 10-12 कुमारियाँ तथा विधवाएं निवास करती थी और प्रतिदिन लगभग 60 बालिकाएं पढ़ने आती थी कार्य में विस्तार के कारण तथा कुछ अन्य कारणों से भी आश्रम का बाद में कई मकानों में स्थानांतरण होता रहा परंतु यह देखकर कि इस प्रकार उनका कार्य सुदृढ़ न हो जाए हो सकेगा गौरी माँ जमीन की खोज करने लगी और अंत में 260 नंबर महारानी हेमंत कुमारी स्ट्रीट की वर्तमान आश्रम भूमि का कुछ भाग चार कट्टा खरीद लिया फिर भी धनाभाव के कारण कई वर्ष तक भवन निर्माण संभव नहीं हो सका फिर 1923 सौ ईस्वी में जगद्रात्री पूजा के दिन गौरी माँ ने भवन की आधारशिला रखी तथा अगले वर्ष सत्ताईस अग्रहण बंगे को उन्होंने नौ निर्मित भवन में देवता के साथ प्रवेश किया नवीन भवन में आने के बाद धीरे धीरे आश्रम वासियों की संख्या 50 तथा दैनिक छात्राओं की संख्या 300 हो गई सहाय संपदा से रहित एक संयासिन के लिए ऐसी सफलता कोई आसान बात नहीं थी परंतु भगवत शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखती हुई वे कहती थी जिन्होंने कार्य में उतारा है वे इसे चला भी लेंगे इसमें विक्ष बाधा आने पर भी मुझे कोई दुख नहीं और प्रशंसा पाने पर भी इसमें मेरी कोई बहादुरी नहीं कार्य का प्रसार होते देखकर गौरी मां के मन में आया कि पूरा उत्तरदायित्व तो केवल अपने ही कंधों पर रखना उचित नहीं है अतः उन्होंने विख्यात नेताओं को लेकर एक सलाहकार सभा का गठन किया तथा शिक्षित महिलाओं को लेकर एक महिला समिति बनाई इसके अतिरिक्त कुछ महिलाओं को लेकर कार्यकारिणी समिति तथा व्रत धारणी आश्रम सेविकाओं को लेकर मातृसंघ का गठन हुआ संस्थापक के रूप में गौरीमा आश्रम की प्रमुख प्रचालिका तथा मातृसंघ की अध्यक्षा हुई प्रारंभ से ही उनका विशेष प्रयास रहा कि आश्रम का जीवन प्राचीन हिंदू नारी के आदर्श को रूपायित करो इस आश्रम के शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर को मर्मतनात्मकोपाध्याय लिखा है बहुत से लोग अपने हृदय में अनुभव करने लगे थे कि पुरुषों तथा नारियों की शिक्षा एक ही आदर्शानुसार नहीं चल सकती तथा हिंदू अंतर्सिनियो के लिए विदेशी शिक्षा उपयोगी नहीं हो सकती ऐसी शिक्षा जिस समय हिंदुओं की सभ्यता तथा संस्कृति को लगभग पूर्णतः आच्छन्न करने जा रही थी उसी समय श्री रामकृष्ण आए और गौरी गौरीमा आई इन तपसिद्ध एवं दूर संपन्न नारी ने प्राचीन भारत के राष्ट्रीय आदर्श के साथ आधुनिक युग के उपयोगी शिक्षा का सामंजस्य करते हुए अपने गुरु की के नाम पर आश्रम की स्थापना की जिससे ऐसे आदर्श गृहियों एवं माताओं आदर्श साधिकाओं एवं आचार्यओं का निर्माण हो सके जो सच शिक्षा के माध्यम से हिंदू समाज को कल्याण पथ पर ले जा सके अपने भीतर अमृत संचित हो तभी उसका वितरण करना शोभा देता है अन्यथा वह प्रयास अंधे द्वारा अंधे को मार्ग दर्शन के समान उपहास का विषय होता है हमने देखा कि गौरिमा अपनी साधना के बल पर ऐसे कार्य के लिए पूर्णतः उपयुक्त थी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में लगी रहने पर भी उनकी साधना में विराम नहीं था उनका जप, ध्यान पूजा आदि तब भी नियमित रूप से चलता रहता था साथ ही उनके चरित्र का माधुर्य विभिन्न रूपों में व्यक्त होता हुआ लोगों को विस्मय में डाल देता था दामोदर को वे जीवंत देवता तथा अपने चिरजीवन का पति मानती थी एक दिन सारा काम काज कर चुकने के बाद दोपहर को वे जरा लेटी हुई थी परंतु पता नहीं क्यों शांत नहीं हो पा रही थी अचानक वे बोल उठी हाय राम उन्हें दूध पीने की आदत है पर आज तो उनका दूध पीना नहीं हुआ इसीलिए उन्हें नींद नहीं आ रही है इसके साथ ही वे दामोदर का दूध निवेदन करने चली लौटकर उन्होंने कहा दूध पीकर अब कहीं नींद आई एक और दिन गौरी मां का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण संध्या को रसोई बनी ही नहीं बन सकी और दामोदर को फल मिष्ठान का ही भोग दिया गया परन्तु आधी रात को देखा गया कि रसोई घर में चूल्हा जल रहा है और गौरी माँ बैठी पूड़िया तल रही हैं पूछने पर वे बोली एक नींद हो जाने पर प्रभु ने उठकर कहा कि मुझे भूख लगी है इसीलिए उसकी व्यवस्था कर रही हूं एक रात भोग निवेदन के पश्चात गौरी माँ गाने लगी माधव बहुत मृत्यु करी तो देसी तिल देह समर्पिलु जनु छोड़ बड़ी विनती के के साथ साथ कहती तुलसी तथा मैंने अपने देह सौंप दी है दया करके मुझे त्यागना मत आश्रम की एक अंत वासिनी ने धीरे से दरवाजा खोलकर देखा कि गौरी माँ दामोदर को छाती से लगाकर उन्हें अस्त्रजल से नहला रही है इसीलिए तो माता भक्तों से कहा करती थी देखो तो पत्थर की एक गोटी लेकर गौरदासी ने किस प्रकार अपना पूरा जीवन बिता दिया